श्री विष्णु पुराण तीसवां अध्याय पारिजात हरण श्री पराशर जी बोले पक्षी राजगरुड़ उस वारुंछत्रमाणि पर्वत और सत्य भामक के साहित श्रीकृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे स्वर्ग के द्वार पर पहुँचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्धा लेकर भगवान के सामने उपस देवताओं से पूजित होकर भगवान श्रीकृष्ण चंद्र ने देवमाता अदिति के श्वेत मेघ शिकर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्रीजनार्दन ने इंद्र के साथ देवमाता को प्रणाम कर उनके अत्यंतम कुंडल दिए और उसे नरक वध का व्रतांत सुनाया। तदन्तर जगन्माता अदिति ने प्रसन्नतापूर्वक तन्मय होक माता अदिति बोली हे कमल नयन हे भक्तों को अभय करने वाले हे सनातन स्वरूप हे सर्वआत्मन हे, हे भूत स्वरूप हे भूतभावन आपको नमस्कार है हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता हे गुण स्वरूप हे त्रिगुणातीत हे निर्द्वंद हे शुद्ध सत्व हे अंतर्यामी आपको नमस्कार है हे नाथ आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है जन्मादि विकारों से प्राथक हैं तथा स्वपन आदि अवस्थात्राई से परे हैं। आपको नमस्कार है, हे चूत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल आग्नेय मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही हैं। हे है ईश्वर, आप धन्ना विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता है देवता देख यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नग कुष्मान पिषाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीस्रप सांप अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृण जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल परमाणु के आश्रित हैं वे सब आप ही हैं परमार्थ तत्व की ना जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली हैं, जिससे मोड़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदिभाव प्रायः उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। ये नाथ जो सवा धर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मुक्ति के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। भगवान ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी भगवान विष्णु की माया रूप महान आवर्त में पढ़कर नहरूप अनकार से आवर्त हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में प जीव के भवंबन को नष्ट करने वाले आपकी अराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं यह आपकी माया ही है मैंने भी उत्तरों की जाय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी अराधना की है मोक्ष के लिए नहीं यह भी आपकी माया ही विलास है पुण्यहीन परिशोकों जो कल्पवृक्ष से ही कूपीन है और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर मैं ज्ञानवान हूं मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए चक्रपाणि आपको नमस्कार है हे शंख उधर आपको नमस्कार है हे गदा उधर आपको नमस्कार है हे शंखपाने हे विष्णु आपको बारंबार नमस्कार है मैं इस धूल चन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ आपके वास्तविक परस्वारूप को मैं नहीं जानती हे परमेश्वर आप प्रसन्न होइए शरी पर जी बोले माता अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले हे देवी तुम तो हमारी माता हो तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो माता अदिति बोली हे पुरुष सिंह तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो तुम रत्ते लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे श्री पराशर जी बोले तदनंतर चक्रपति शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने माता अदूती को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा माता आप प्रसन्न होइए माता अदूती बोली हे सुंदर भकटी वाली मेरी कृपा से तुझे कभी भी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त ना होती होगी हे अनंदित तांगी तेरा नव सदा स्थिर श्री पराशर जी बोले तदंतर माता अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ भगवान श्रीकृष्ण चंद्र का पूजन किया किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुशी समझकर वे पुष्पना दिए हे साधु सृष्टि तदंतर सत्यभामा के साहित श्रीकृष्ण चंद्र ने भी देवताओं क केशी निशुद्धन जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण ने सुगंध पूर्ण पुन मंजरी पुंजधारी नित्य हलादकारी और तांबरबन बालपत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छालवारा पारिजात वृक्ष देखा हे द्विजोत्तम उस अत्योत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली हे कृष्ण इस वृक्ष को द्वार का पुरी क्यों नहीं ले चलते यदि आपका यह वचन की तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो तो मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए हे hey कृष्ण आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जांगवती है और ना रुकमणी हे गोविंद यदि आपका यह कथन सत्य है केवल मुझे बहलाना ही नहीं है तो यह पारिजात वृक्ष मेरे ब्रह्म का भूषण हो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके केश कलापों में पारिजात पुष्प � श्री पराशर जी बोले सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा हे गोविंद देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची हैं यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है आप इसका हरण ना कीजिए शीर्ष समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर य देवराज ने कुतुलवश इसे अपनी महिशी शची देवी को ही दे दिया है समुद्र के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे